विचार चलते हुए कहा था कि भाई क्या आत्मावार श्रोत मंत्र इत्यादि वाक्य सिद्ध है योगज धर्म सर्वदर्शित्व आदि के प्रति फल देने वाला है ये बात सिद्ध तब पूर्व पक्ष नचा सौ धर्म कल्प का अरे ये जो श्रुति है योगज धर्म की कल्पना का आधार नहीं है इस श्रुति से आप योगज धर्म के बारे में कल्पना नहीं कर सकते क्यों तेने बिना अनुपत्वात्ति सांप्रतम क्योंकि उसके बिना भी अनुपत्ति नहीं है उस वाक्य का अन्यर्थ उसकी उपपति हो सकती है इति न सांप्रतम ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि योगवता विशिष्ट कुल उत्पादित तत्वज्ञानोपयोगिनो धर्म विशेष मंत्रेण क्योंकि भगवान गीता में योग भ्रष्ट का जन्म बता दिया मुक्ति के लिए योग जरूरी है वेदांत की परोक्ष ज्ञान के लिए योग जरूरी है और अप्रोक्ष अनुभूति ज्ञान से होगी योग के बिना परोक्ष ज्ञान नहीं होता ठीक ठीक वेदांत का आज लोगों को वेदांत क्यों नहीं समझ में आ रहा बडे बड़े बड़े महात्मा है त्याग नहीं वैराग्य कुछ भी नहीं योग ही नहीं है योग के द्वारा बुद्धि को एकदम एकाग्र करना पड़ता है तीक्षण कर प्रथम बराबर प्रज्ञा को तैयार करनी पड़ती बुद्धि को और जो उसके बाद योग साधना ही नहीं है वो क्या समझेगा कहते हैं में गीता में भी कहा योग विशिष्ट योगवान पुरुष को विशिष्ट कुल में भगवान जन्म देते हैं ताकि उसका मोक्ष के रास्ता आसान हो जाए और तत्व ज्ञानोपयोगी नशेष मंत्री नत्व ज्ञान का उपयोगी न, योग से चल धर्म विशेष के बिना तत्व ज्ञान हो ही नहीं सके असंभवत यदा भगवान वो में हो। जिसको भगवान स्वयं कहा है शिश्री राम श्री मुदांगे योग इति इससे सिद्ध हो गया कि भाई प्रत्यक्ष ज्ञान होता है प्रत्यक्ष ज्ञान में सब दे रहे हैं योगी प्रत्यक्ष है आप जो बोल रहे सूक्ष्म आदि का प्रमाण नहीं ऐसे नहीं योगी का प्रत्यक्ष का विषय हो जाते हैं इसे सब चीज ऐसा है जो कि आम आदमी को जो प्रत्यक्ष होता तो है ही है और जहाँ प्रत्यक्ष नहीं होता वो भी अन्य प्रत्यक्ष के नाते और किसी प्रत्यक्ष हो या ना हो ईश्वर प्रत्यक्ष अपेक्ष हैं ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियों से जो पैदा हो रहा है आम आदमी को वह अविष्यों के साथ संबंध होकर के पैदा होता है वह कौन सा संबंध होगा हैं? तो संयोग संबंध और समवास दो के द्वारा ही सारे ज्ञान पैदा जा हो जाते हम लोगों के अंदर जो ज्ञान उत्पन्न होता है उस ज्ञान उत्पत्ति के लिए इंद्रियम अर्थ इंद्रियों को अर्थ के साथ में संयोग समय अपेक्ष की अपेक्षा करके ही यथागम करो थी यथा उत्पन्न हुआ करता है और कत्य के तो छ माना आप तो दो ही से काम चला दे रहे समान वो तो संयुक्त समवाय कहते हैं संवेद समवाय भी कहते हैं और विशेषण विशेषता आपने तो छह में से चार को बढ़ा दिया दो ही से काम चलेगा बोल रहे जा बात है, तो संवाय तो न संयोग समवाय वितरें संयुक्त समवाय संयुक्त संवेद समवाय जो कह रहे हो वह उसमें भी संयोगी तो है समय उसका अलग तो कुछ है नहीं आप अनेक एक संयोग हुआ उसमें समय समय से जो रहता है वो रूपत्व इस परंपरा के लिए आप अनेक बार भले बोल लो संयुक्त कर गए। एंड है क्या वहां संयुक्त और समय के अलवा तो नहीं आप परंपरा बना रहे हैं केवल है तो समवा और सही समय समय भी ही है समवाय है आकाश में शुद्ध तो शब्द शब्द तो जाति के लिए समय समवाय का तो दो समय है वहां है तो त्वेन, त्वेन, दो समवा इसीलिए समवायत्व दोष मानना उचित है और बाकी तो इनकी मिक्सचर और विशेषण विशेषता भी है क्या बिना संयोग और समय विशेषण विशेष मानोगे आप संयुक्त विशेषणता बोलते हो है ना संयुक्त विशेषता तो बोलते हो अभाव प्रत्यक्ष के लिए भूतल में चक्षु संयोग हुआ उसमें विशेषण है अभाव घटाभाव तो विशेषणता संयुक्त विशेषण मानते हो वो भी संयोग के बिना विशेषण विशेष भाव प्रवृत्त हो नहीं सकता सम्वाय के बिना भी नहीं हो सकता आकाश में शब्द है पता चला? पहले आपका श्रोत भी को कोशिश किया और वहां कोई शब्द था नहीं तो शब्दाभाव का श्रोत इंद्र स्थल में ग्रहण किया आपने तो कैसे संवेद विशेषण का निकर्ष संवेद विशेषणता और संवेद समणता उसकी जातीय भाव के लिए संयुक्त विशेषणता संयुक्त समेत विशेषणता संयुक्त कोई आधार बना करके चलते हैं अतएव जो भी चीजें हैं वह समय अंतर्गति हो जाएगा न संयोग के न अन्योस्थी संयोग और समय से अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहा है अन्यथा नहीं तो उन सब को अलग अलग समझ माना पड़ जाएगा कल्पना पदार्थांतरित प्रसंगा नहीं मानोगे तो उनको भी अलग पदार्थ माननी पड़ेगी स्वयं समय नाम के एक पदार्थ स्वयं समय नाम के एक अलग पदार्थ मानना पड़ जाएगा इत्यादि बहुत भयंकर वह स्थिति वह उचित नहीं है अतिति न प्रपंचते है वह उसे खंडन मंडन करने के लिए हम कोई प्रयास नहीं करते हैं अब कहते हैं ईश्वर का ज्ञान ज्ञान दो तो प्रकार का है नित्य अनित्य नित्य ज्ञान कहा है ईश्वर में अनित्य ज्ञान जीवो में और प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण क्या है, और है उसका नाम प्रत्यक्ष कर दिया प्रत्यक्ष दिया उसको भ्रम को भ्रम को अलग ज्ञान कोटि में ले, ले लेते हैं अनुमित ज्ञान से निरूपण और आप अनुमित ज्ञान का निरूपण करते हैं ठीक है प्रत्यक्ष तो मान लिया किंतु अनुमित किम किंतु अनुमिति में क्या प्रमाण कोई अनुमान प्रमाण भी होता है कि अनुमिति कोई को ज्ञान भी होता है इसमें क्या प्रमाण कहते प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण सारे संसार में लोग अनुमान कर व्यवहार कर रहे हैं बिना अनुमान कोई व्यवहार ही नहीं करता सब व्यवहार अनुमान से ही चल रहा है जिंदगी का शुरू से जिंदगी के अनुमान से चलता चल अनुमान तो करते हस्त हस्तर में देख लो आप या बच्चे को भेजते स्कूल में अनुमान करते कि पढ़ लिख लेगा क्या पता बच्चा के शैतानी करके आ रहा और बन रहा है दुष्ट मुंडा बन रहा है क्या मालूम तो आप ये सोच रहे हैं बच्चा को टाइम पे भेज दिया गया टाइम पे आ रहा है तो आप पढ़ लिख रहा है बढ़िया है जब रिजल्ट आता है साल भर बाद पता लगता है गोता खा गया फेल हो गया तब पता चलता जहाँ के शैतानी करता तो पढ़ता नहीं था इस से हर कार्य आप देखो अनुमान से चलता है दांत मंजन करते अनुमान है आपको इस मंजन से मेरे दान ठीक रहेंगे क्या भरोसा है सड़ जाते फिर भीड़े पड़ जाते, जाते। बदलते रहेंगे एक अनुमान ही मैं जिंदगी खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे सोचेंगे उसको सो खाते फिर बीमार हो जाते कुछ भी खाओ कहा स्वस्थ होता है आदमी जितना खाते उतनी बीमारी होती है और स्वस्थ होने के लिए खाते होते बीमारा हो कुछ भी खिलाओ इसको रोगी तो होना है इसने कई बार हनुमान फैल जाता शुरू से पशुओं का पता नहीं घास दिखाओ तो अनुमान करते हैं वो ये हमको प्यार कर रहा ढंडा दिखाओ तो अनुमान कर लेते हो ये मारेगा हनुमान से तो जिंदगी उसकी भी चल रही है पशु पक्षी सारे गए की है स्वभाव जो है अनुमान के बिना किस का चलता नहीं है इसे प्रत्यक्ष सर्वानुभव सिद्ध है अनुमिति ज्ञान के बारे में इस अलग से कोई प्रमाणिक जरूरत नहीं है प्रत्यक्ष कश्यापि मति ही, ही। क्योंकि देखने को संसार मिल रहा है होता ही है लोग दूर में है आप दिख नहीं रहा है कहीं बोल देते वन्यमान क्यों धुआं लिख रहा है धुआं बता क्योंकि वन्यमान पर्वत ज्ञान मित्र ही दूरदेश दूरदेश काफी दूर से दिखाई दे रहा है ठीक है ज्ञान हो गया यहाँ से हम खड़े हैं यहाँ वहां देख लिया पर्वतमान नुमा। ज्ञान हो गया वो ज्ञान का नाम अनुमित है कैसा निर्णय दिया आपने उस ज्ञान का अनुमिति नाम क्यों रखा दूरदेश आदमी अन्य जो है न दिखाई वस्तु को कथन कर दिया मेरे को ज्ञान हो रहा है कि पर्वत तो ज्ञान हो गया कि उस ज्ञान का नाम अनुमिति क्यों पड़ा अनुमित दूर देश होकर तो वन्य का निश्चय कर लिया उस निश्चयात्मक ज्ञान को अनुमिति अनुमित्व तो उसके अंदर है ये कैसे जाना मावोचन प्रत्यक्ष दोस्त सर्वत्र आ जाएगा आपने ये ज्ञान हुआ, आपको व्यवहार तो के लिए भी व्यवहार केवर के लिए हो गए जिस अर्थ का इंद्रिय संबंध के बिना हमको निश्चय हो रहा है अनुमिति ज्ञान आ जाएगा जिस अर्थ का निश्चय हमें इंद्र संबंध से हो गया उसका हम देंगे। नामकरणी तो कहोगे आप व्यवस्था के लिए व्यवहार के लिए ये तो मानना पड़ेगा नहीं मानना तो काम चलेगा नहीं का संबंध तो है वनी का पर्वत वनिमन निश्चय हुआ ना तो धूम से ज्ञान हम तो पर्वत धुमान कर रहे हैं क्या ज्ञान का आकार गया अनुमिति आकार पर्वत वनिमानी तो अनुमिति है उसमें अनुमित्व तो ज्ञा संसा कर रहा है ना पूर्व पक्ष उसको अनुमित नाम क्यों रखा क्योंकि वह वन्य इंद्र जैसा संबंध नहीं और जब वन के इंद्र का संबंध हो जाए तो प्रत्यक्ष नाम रखते हैं इधर इसलिए कह रहे हैं यदि आप पर्वत मान में अनुमित्व तो कैसे आ गया पूछोगे हम भी कहेंगे अयंक प्रत्यक्ष कहाँ से आ गया बताओ जैसे को तैसा जवाब दे दिया इधर जिस आधार पर तुम प्रत्यक्षित्व मानते हो ज्ञान में उसे हम भी अनुमित्व मान रहे हो उस ज्ञान में जिसके आधार पर आपने प्रतिशत माना उसी प्रकार पर्वत ज्ञान में हम अनु तो प्रत्यक्ष का। ज्ञान के कारणीभूत जो अनुमान है उसमें क्या प्रमाण है अनुमिति ज्ञान हुई पर्वतोमान कारण क्या था अनुमान था अनुमान से होता है लिंग व्याप्ति को व्याप्ति ज्ञान उसमें क्या प्रमाण है जैसे कोई कहे ठीक है ज्ञान में प्रत्यक्ष मान लिया इस प्रत्यक्ष जो करण है, है इंद्रियों में इंद्रियव कहा गया कोई पूछे क्या जवाब है आपके पास इंद्रियों को प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं हो इंद्रियों में प्रामाणिकता कहां से आ गया इंद्रियों को प्रमाण क्यों मानते हो आप तब हम कहेंगे प्रमा का साधन होने से प्रमा साधन था वो ज्ञान का साधन हो चक्षकों में प्रमाण उसी प्रकार से प्रवृत्ति में ज्ञान का से व्याप्त ज्ञान को प्रमाण मानते हैं साधार होगा ना जो आप जो प्रत्यक्ष में दोगे वही हम अनुमिति के मामले में भी जवाब देंगे तत्कारि का कारण क्या है अनुमान ही अनु, अनु, अनुम अनुम अनुमिति ज्ञानम कारण अनुमानम अनुमिति का जो करण है मैंने असाधारण कारण है उसी का नाम अनुमान है वही करें तत्कारण अनुमाने अर्थात अनुमिति का कारण भूता जो अनुमान है उस अनुमान रूपी ज्ञान में क्या प्रमाण है वक्तव्य ऐसे भी नहीं कह सकते हो तमाण मात्र प्रश्न से आप तब राम आपसे पूछते हैं पहले प्रमाण को प्रमाण क्यों कहा प्रमाण सामान्य पहले सिद्ध कर लो बाद में विचार करेंगे अनुमान प्रमाण के बारे में पहले प्रमाण सामान्य सिद्ध है क्या आप प्रमाण सामान को स्वीकार करते हो तब तो प्रमाण विशेष की चर्चा होगी पहले प्रमाण सामान्य क्या है बताओ पहले। प्रश्न से जिसके आधार पर तुम प्रमाण विशेष के बारे में प्रश्न डाल सकते हो और तत्सिधो यदि प्रमाण सामने सिद्ध है तो अने प्रमाणा अन्य विरे का प्रणाम ना प्रत्यक्ष सामग्री प्रविष्ट हो प्रमा का जो करण है शादी प्रमा हो कोई भी प्रमा हो प्रमा का जो कर्ण होता है उसको प्रमाण मानते हैं यदि ऐसे कहते हो और प्रमाण को सिद्ध स्वीकार करते हो हर एक ज्ञान का कोई ना कोई प्रमाण होता है यदि ऐसा मान लेते हो तो अनुमिति ज्ञान का भी अनुमान प्रमाण तुम्हें मानना पड़ेगा अनुमिति ज्ञान का भी प्रमाण जिसका नाम क्या रखेंगे अनुमान वो तुम्हें मानना पड़ेगा और ये बात तो अलग चीज है वह अनुमान अनुमानात्मक जो प्रमाण है जिससे हमने अनुमिति को पैदा कर लिया है वह प्रमाण प्रत्यक्षाधीन है या नहीं कहीं प्रत्यक्षाधीन होता है जैसे धूम धुआ प्रत्यक्ष था उसके बिना पढ़ो तो अनुमान नहीं कर सकते प्रत्यक्ष धूम रूपी लिंग लिंग को अनुमान कहते परामर्श हो अनुमान प्राचीन व्याकरणों में धूम ही अनुमान है नवी प्राचीन वह प्राचीन न्यायिकों में प्राचीन न्यायिक लोग क्या बोलते हैं धूम जो लिंग है हेतु है वही अनुमान है और नवी लोग क्या कहते हैं व्याप्तिक्ञान को ठीक है नही व्याप्तिक ज्ञान को अनुमान प्रमाण कहते हैं इसे कहना देखो तत्किन प्रमाण मत सिद्धांत प्रश्न साथ अन प्रमाणे न उसी प्रमाण के आधार पर सामल लक्षण के आगत पर हम क्या करेंगे अन्वय व्यरक ना, और नाम व्यति साधन के द्वारा भी प्रमाण है हमारे पास कि आपने चक्षु है को खोला है तो घट दिखाई दिया चक्षु बंद है तो घट नहीं दिखाई दिया तो आपने समझा कि घट का साधन कौन घट ज्ञान का साधन चक्षु है ये अन्वय व्यति तो है चक्षु सत्व घटक ज्ञान जाते जाए थे पर्वत अतएव धूम क्या हो गया हमारे लिए अनुमान प्रमाण हो गया अन के प्रति इस अनवेय व्यतिरिक के आधार पर कहीं कहीं पर प्रत्यक्ष प्रविष्टे ना धुमा स्थान में क्या है प्रत्यक्ष प्रवेश के साथ हम अनुमान कर लेते हैं अनुमिति कर लेते हैं अन्य कहीं कहीं पर प्रत्यक्ष सामग्री भी करना पड़ता है सामग्री है कुछ स्वर्ग को आप अनुमान से सिद्ध करोगे तो कैसे सिद्ध करोगे वहां पर जो हेतु दोगे आप वह हेतु आपको प्रत्यक्ष के द्वारा जानने योग्य क्या जव्य हेतु का श्रोत हेतु होगा करना पड़ेगा इसे कहते हैं कहीं कहीं पर अनु क्या करेंगे प्रत्यक्ष अधिक अनुमान को ग्रहण करेंगे और उस अनुमान से अनुमति पैदा कर लेंगे और कहीं कहीं पर अन्य दवा अन्य तरीके से भी हमें करना होगा तत्व इसलिए अनुमान में या अनुमिति में प्राम्य का विचार कोई खास विशेष नहीं है करणं कहता है अनुमिति का करण जो अनुमान है जिसको नबियों के सबसे क्या व्याप्त ज्ञान है और व्याप्त ज्ञान जो आप कह रहे हो वह हम मान नहीं सकते उचम आपके द्वारा कहे जाने वाले जो कर्ण है वह युक्ति युक्त नहीं है क्यों आप क्या कर्ण मानते हो व्यक्ति को कद व्याप्त भाव व्याप्ति नाम का संसार में होता ही नहीं ग्रहण ही नहीं कर सकते आप व्याप्ति क्यों एक जगह दो जगह तीन जगह चार जगह रण कर तो व्याप्ति हो गया सारी दुनिया का ठेका ले आपने इतने सारे दुनिया घूम के देख के हो गया ज्यादा दो होता है सर्वाधिकरण में व्याप्ति जो करोगे क्या संभव है ये तीन चिंताधिक्रहण करोगे इसका नाम व्याप्ति क्यों रखा आपने जो सर्वोत्रा और तो नियम सर्वोत्रागू होनी चाहिए तो रखना ठीक है दुगटू तो क्या फायदा मोटू नाम रख दिया है दुबला दुबला ऐसा नहीं होना चाहिए नाम के अनुसार और ये चिंता अधिकरण के साथ नियम कर रहे हो एक मानस है पकड़ लिया और कह दिया व्याप्ति है इसीलिए पूर्व पक्ष का कहना है हम व्याप्ति को मानते हैं और भी कहीं हो भी सिद्धायाम या तो वो शक कहता और ऐसे कोई व्याप्ति होगी भी तो वो सभी कोई जान ही नहीं सकेगा क्योंकि ऐसे कोई आदमी नहीं सारी दुनिया घूम ले सब जगह देख ले सब अधिकरणों में व्यक्ति ग्रहण करेदेत न ऐसा नहीं है क्या हमें मतलब नहीं है कि वो चीज सर्वत्र है या नहीं है सारी दुनिया में हम देख रहे नहीं देख रहे उसे कोई मतलब नहीं हम हाँ व्याप्ति उस चीज को कहते हैं जो कि जिन दो के संबंध निरुपाधिक हो निरुपाधिक और धूम के बीच में कुछ संबंध है और वह संबंध उपाधि से रहित निरुपाधिक संबंध वो क्यों उपाधि वैसे भी सभी लोग है जैसे जपा कुसुम हैं लाल लाल फूल है उस फटिक में लाल कर, लाल पलाया उपाधि कहते हैं। संबंध नहीं है हमेशा स्फटिक और फूल साथ चलते नहीं है उपाधि अर्थात नियम भंग कौन कर रहा है उपाधि नियम को करता है। और जब उपाधि नहीं है के संबंध का नियम लागू रहेगा निर्पय का संबंध व्याप्ति निर्पाय संबंध से व्याप्ति प्राप्त प्रश्न है, है।, है उपाधि क्या है, है? चे का पुनरुपाधि उपाधि कौन है वो तब तो जवाब देती ये ने अदर्शनम तय तत्र विचार सब स्वरूपाधि ऋति जिसके बिना दो के सहभाव का अदर्शन हो जाए उन दोनों का तत्थर में ये नशार जिसके द्वारा जिसका विचार हो जाए उसको उस व्याप्ति के मामले में उपाधि बननी चाहिए जैसे कोई कहता है पर्वतों धूमवान वन्य उल्टा कर देता है वन्नी को बनाना चाहता है और धूम को साध्य बनाना चाहता है उल्टा कर दिया वहां क्या उपाधि आप दोगे आर्द्रींधन संयोग वहां लक्षण घटना चाहिए देखो ये ना ये ना मने आर्धन संयोग के बिना जिन जिन दो का कौन दो अग्नि और धूम इन दो पदार्थों का साहचर्य नहीं देखा जाता स्वभाव आदर्शन कि गीली लकड़ी के बिना धुआं और आग का संबंध कभी अवग्रहण नहीं कर सकते अतएव तय इसलिए उन दो का प्रति अग्नि और धूम के ये न तथ विशेष में ये नैसे विचार है जिसके द्वारा जिसका विचार हो रहा है मैंने अग्नि का वन धूम से विचार अग्नि के द्वारा धूम का विचार किया जा रहा है कैसे अयोगोलक में देखो अग्नि है, नहीं है अग्नि तत्र तत्र धुआ नहीं है। ऐसे सा, ऐसा जो वो भंग हो गया है तो वो अर्ण संयोग तस्वीन मन अग्नि हेतु धूम साधमिति उपाधि के प्रति दूसरा लक्षण मात्र दृष्टान केवल दृष्टान दृष्टान बिल्कुल ठीक है पक्ष में नहीं बनते हो ऐसे व्यक्ति व्याप्ति नहीं माना जाएगा निरुपाधिक नहीं माना जाएगा सोपाधिक माना जाता जैसे अग्नि जलम उष्ण जल कैसा है उष्ण है द्रव्य तेजवत अथवाग्नि अनुष्णा कर सकते अग्नि अनुष्ण द्रव्य जलवत जल में ठीक है, है, जल में द्रवित्व है और वहां अनुष्णत्व ग्रहण हो रहा है लेकिन पक्ष में घटेगा नहीं इस स्थलों को क्या मानेंगा दृष्टान्त मात्र व्याप्ति बन रहा है और अन्यत्र व्याप्ति नहीं बनना ऐसे व्यक्तियों को भी निरुपाधिक नहीं माना जाता सोपाधिक जाता है इसे दृष्टान मात्र व्याप्त होने वाले का नाम भी उपाधि है और तीसरा उपाधि का लक्षण क्या है सुप्रसद आप सब जानते हैं साधना व्यापक तीन लक्षण कर दिया अंतिम लक्षण यही है उपाधि भी दो प्रकार का है एक अन्वयोपाधि और दूसरा वितरक की उपाधि और प्रत्येक दोनों का विभवी संकित निश्चित उपाधि निश्चित पादी नाम से दो दो अलग अलग हो जाएगा संकित अनवयोपाधि निश्चित अनवयोपाधि संकित व्यतिकोपाधि निश्चित व्यतिकोपाधि नाम से उपादी चार प्रकार का हो गया एक एक का दृष्टान धीरे देखो पहले विवादास्पदम सत्ता रहित जाति सत्तावध ऐसी अनुमान कर दिया विवादास्पद जो घटत जाती है घटत जाति में सत्ता नहीं होती है ना जाति में सत्ता होती है क्या नहीं विवादास्पद मैंने घटत्वाद जाति सत्ता रहितम क्यों जाति सत्तावत ये तरह जाति तम तरह सत्ता रहित आपने व्यक्ति बनाने चाहते हो यहाँ पर सत्ता स्वरूपम उपाधि संकित है या संकित उपाधि है क्योंकि जाति क्या है सत्ता का स्वरूप ही है क्योंकि घटत्व सत्ता का व्याप्त रूप है पर सामान्य हो अपर सामान्य हो क्या है पर सामान्य घटत वाली अपर सामान्य इसे जहा सत्ता ना हो वहां घटत रह जाएगा तो सत्ता के बिना घटत हो सकता। नहीं सकता तो है कि नहीं जहां सत्ता नहीं है वहां घटत्व भी नहीं होगा इसे सत्ता रही तो हम घटतव अनुमान ज करना हो बिल्कुल गलत है देखने उनको सही है अनुमान लग रहा है इन्हें शंकित उपाधि वाला है क्या सत्ता सर्वपत्तम उपाधि होगा क्योंकि घटत तो क्या है सत्ता का ही एक विशेष स्वरूप है व्यापक स्वरूप है निश्चित अग्निशोमी हिंसा पाप साधन हिंसा पाप अग्निशोमी जो हिंसा है वो पाप का साधन है क्यों हिंसा होने से यहां पर निषिधत्व तो उपाधि है ना निषि उपाधि यदि देखो साधन अविनाभाव ने साधन का व्यापक है अविनाव साधन का व्यापक नहीं है क्योंकि हिंसा निशिधत्व तो नास्तिक क्योंकि हिंसात्तम तर निषिव तो है निशिवत्व है हिंसात्तम अतः साधन का अव्यापक हो गया और साध्य का व्यापक है ये तरह पाप साधक निषिद्धत्व है जहा जहाँ पाप साधन का है वहां निषिता है असाध्य व्यापक हो गया किसी को कहते हैं साधन के द्वारा अविनाभाव का अभाव है व्यापकता का अभाव है और साथ के साथ जिसे स्थलों में उपाधि का अनुगम में व्यापकता दर्शन होता है आदि वे निश्चित उपाधि है यहाँ निश्चित अनवयोपाधि ये दोनों अनवय के अनुष्ठान थे एक शंकित अनवयोपाधि निश्चित अनवय उपाधि का अनुष्ठान दिया क्षित अधिकम आकर्त्रिकम जन्य प्राप्त व्योम अजन उपाधि निश्चित किसने कहा? उपाधि कैसा है किसी कर्ता से जन्य नहीं है क्यों शरीर न कि शरीर जीवात्मा से पैदा नहीं हुआ है अत अजन्य व्योम आकाश के समाप अजन्यत्व को उपाधि है अजन उपाधि निश्चित क्यों विशिष्ट से प्रयोज कल्पनाया प्रमाणाभाव क्योंकि शरीर अजन्यत्व को उपाधि बनाने की जरूरत नहीं है शरीर उसने हेतु क्या दिया शरीर रीना अजन्यता और उपाधि क्या होगा शरीर अजन्य दे सकता था लेकिन कहते तो वास्तव शरीर अजन्य करने की जरूरत नहीं है केवल अजन्य करने से काम चलते जो जो अजन्य होता है वो वह अकर्तृ होता है जो जन्य है वो वह जन्य होगा जो अजन्य है वह कोई कर्ता नहीं होगा वो नित्य होगा जो अजन्य का मतलब क्या नित्य जो नित्य वो किसी कर्ता के द्वारा कृत नहीं होगा वो क्योंकि कर्त कृत होगा तो अनित आ जाएगी उसमें इसलिए अजन्य कहने में आपसे उपाधि बन सकता है शरीर और अजन्य कुछ लोग देना चाहते हैं वो गलत विशेषण देने की जरूरत नहीं विशिष्ट से प्रयजगत कल प्राया प्रमाणाभाव सर्व कर्म का और दे सर्व कार्य नित्य प्रयत्न पूर्वक कार्य व्यतिरेक आकाशवत पूर्वक उपाधि कद कार्य कैसा है कोई नित्य ईश्वर का प्रयत्न पूर्वक ही होता है नित्य प्रयत्न ईश्वर के प्रयत्न से होता है कार्य होने से वितरिक और जो कार्य नहीं है वो नित्य प्रतिपूर्वक नहीं होता जैसे कि आकाशन बना दिया लेकिन पर है कैसे साध्य विशेषण से उपाधानम अन्वयन दूषण साध्य में जो, जो विशेषण दिया जाता है व्यर्थ विशेषण वो अन्वय व्याप्ति में एक दूषण बन जाता है क्या विशेषण क्या आपका नित्य इसे कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि विशेषण साध्य का उपादान अनुमान में दोष होता है तो साध्यों में अन्य, अन्य अनर्थ का विशेषण का जो प्रयोग करना वो अनुवयी अनुमान में दोष माना गया है कैसे बिना नित्य कहे ही कार्यम प्रतिपूर्वक हम कह का। काम चलेगा जो भी कार्य है वो प्रतिपूरक जो प्रतिपूरक नहीं है वो कार्य भी नहीं है जैसे कि तो आकाश नित्य प्रतिपूरक होने की क्या जरूरत है सर्वम कार्यम नित्य ईश्वर प्रतिपूरक की मानना बहुत जरूरत है घट को बना रहे अभी बना रहा है ईश्वर का निमित्त कारण है ईश्वर तो हम ईश्वर बम ने सकल कार्यों का साधारण कारण मान चुके हैं उसका उपयोग नहीं रह जाता है क्योंकि वितरय अनुमान में क्या करोगे हम हमेशा साध्य भाव को लेंगे ना वितरय अनुमान में क्या है? होता है साध्यभाव का साधन उपयोग होता है वह होने के कारण साधन की व्यवच्छता में उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है व्यति तद अभावान देते हो हम व्यक्ति क्या करेंगे अभावघित व्यक्ति बनाएंगे नैतपूर्वकम तद कार्वत्तम तथा आकाश यम तदर प्रवकत्भावत्तम ये तो लोग अभाव घटित होगा आप की बोलते वक्त अनुमान बोल बोल रहे रहे हैं हैं जब भाव बोल रहे हैं। क्या नित्य प्रत्र प्रत्र व्यक्ति बोलो कैसे बोलोगे आप कहना पड़ता है आपको जब कहते हैं स्थल में भी आपका विशेषण का विशेषण विशेषण का कोई उपयोग नहीं रहने से विशेषण व्यर्थता दूसरा जाता है जैसे कोई कहे स्थल में भी कटुक धूमत्व आपका मतलब क्या जिसे है जिससे कटुकत्व है कटुक मे कुछ ऐसे कड़वासा है कड़वापन सा जैसे उसे गंधाता है तो गले में कुछ पानी सा होता ना कड़ा कड़ा सा लगता है धुए के गंग को चुभता है उसका भी दूसरा अर्थ कटकत्व लेते हैं नेत्र जनक से लक्ष्य अनुभव धूम किसते धुआ नेत्र को जलन पैदा करता है और काला कज्जल जनक कालापन को जो उत्पादन करता है काला काला पूरा वगैरह, नेत्र धूमत्वम, है। है, है, को जलन पैदा पैदा करता है और गले में कोई रस जैसा कर देता जब धुआं जाता है अंदर ले, ले लेता आदमी तो क्या होता तो है कस्सा पर जल कटु भी नहीं बिल्कुल कस्सा पर लगता है आप हनुमान बनाते वक्त धूम का प्रयोग करोगे है है, ना कि कि धूम धूम का ही ही है। का लक्षण लक्षण ही ही यही है कि वो विशेषण्देना धूमगत धूमगत कटुकत्व जैसा आप अलग प्रयोग करोगे वो दूषण होता है वह कोई उपयोग नहीं इसलिए संकितोपाद्रापन होता है उपाधि मुकाबले में ऊ कर लेना चाहिए संभव है संयुक्ति तो के समान या निशिधत्व के समान कोई निश्चित उपाधि आप नहीं दे सकते हो कि ऐसे स्थानों में शंकित उपाधि दे करके भी उसकी अनुमति को भंग कर सकते हैं खंडन कर सकते हैं शास्त्रार्थ में शंकित उपाधि भी कर देता है क्योंकि संकित उपाधि को कोई जवाब हेतु हो जाता है इसीलिए सदा निश्चित उपाधि प्रस्तुत करना चाहिए जरूरी शास्त्रार्थ में संकित उपाधि भी प्रस्तुत कर सकते हैं व्याप्ति स्थल एवं विवक्षित व्यतिरिकवी समानी क्षर्मलक्षण से तथा संभव और साध्य साधन भाव व्याप्ति स्थल में ही विवक्षित होता है क्योंकि जो भी चीज है हेतु या साध्य है वह हमेशा साध्य ही रहेगा ऐसी बात नहीं जो साध्य एक अनुमान में अपने लिया वही साध्य दूसरा अनुमान में हेतु हो सकता है जिसको भी इस एक अनुमान में हेतु और दूसरे किसी अनुमान में शादी हो सकता है किसी अनुमान में पक्ष भी हो सकता है या नहीं तो ये चीजें पदार्थ जो है इनमें कोई रूढ़ स्वभाव नहीं है कि कोई हमें शादी होगा कोई हमेशा हेतु योग हो हमेशा जो है नहीं ऐसा कुछ नहीं ये तो आपकी विवक्षा के अधीन है आप कहाँ क्या सिद्ध करना चाहते हो किस सिद्ध करना चाहते हो जहाँ सिद्ध करना चाह रहे हो उसका नाम पक्ष है जो चेष्ट करना चाहते उसका नाम तो साध्य है जिससे सिद्ध करना चाहते उसका नाम हेतु है साधन ये तो व्यक्ति की अपेक्षा के अधीन है इसे कहते कि देखो कि साध्य साधन भावचर व्याप्त स्थल ये विवक्षित है व्याप्त के विवक्षित होता है इसरा कहते पर्वत स्थल में हम इसको साध्य मान रहे हैं इसको अनुमान मान रहे हैं अमुक स्थल में इसको मानूंगा इसको ये मानूंगा और उसे सिद्ध करोगे ये विवक्षा है आपका इसे व्यति के नापी तथा अन्वयी सामानत्म इसे विचार कहा जा रहा है वह भी अन्वयी के समान ही सव्यवहार होगा यदि चरम लक्षण चरम ने अंतिम लक्षण तीन लक्षण के तरह उपाधि तीन लक्षणों में से अंतिम लक्षण जो है जो कि प्रसिद्ध है वह सर्वत्र लागू हो सकता है साधना यह अशंकित उपाधियों में भी घट जाएगा ये लक्षण नीचे उपाय धूम में कोई उपाधि लागू नहीं हो सकता उपाधि के अभाव का निश्चय कैसे होगा पूर्व कहता है कोई निश्चित कर नहीं सकता अतरुपाध व्याप्ति निरुपाधिक संबंधो व्यक्ति लक्षण भी नहीं हो सकता है अतएव व्यक्ति हो नहीं सकता वापस पूर्व पक्षी लौट गया धर्माम अनंत से सिद्धे तो सिद्धांत है नहीं उपाधि के अभाव में निश्चित सकते हैं क्योंकि तो कोई भी वस्तु है दुनिया में अनंत धर्म नहीं है धर्मान से असिदेह धर्मों की अनंतता नहीं जिसके नियत नियत धर्म है, उन धर्मो में आप देख सकते हो कि उपाधि बन रहा है कि नहीं बन रहा जैसा आपने कहा कि द्रव्य पृथ्वी चौदह गुण है नियत हो गए ना अभी कौन से गुण है कौन सा नहीं है विवेक कर्म की लगेगा यदि अनंत गुण हो तो कहना आपका ठीक है भाई तो कैसे निर्णय होगा आप जितना गिन रहे हैं फिर तुम तो कहोगे तुम कम है जिसे भगवान को कोई चांद पाते क्योंकि उसके अनंत गुण है? आप जिन गुणों से आपने जाना हो उसको उतने गुण तो है नहीं उसकी अनंत गुण तो कितने आप जान पाओगे जिसको तो कोई अंत ही नहीं है सारा लो तो ही नहीं सकेंगे आप वैसे यहां है थोड़े अब धुआं है धुएं में क्या है क्या नहीं है वो तो आदमी जान सकता है कि धुएं में अनंत धर्म तो है नहीं और इतना विकास का तो व्यवचार कहीं नहीं होता कहते देखिए अदृष्टाना क्योंकि धर्मानाम आनंद से सिद्ध है तो निर्णय के होगा ठीक है क्वेश्चित मान लो तो दो चार जगह देख लो निर्णय हो जाएगा दो चार को टेस्ट करो अरे चावल एक एक दाना थोड़ी देखा जाता है रगड़ रगड़ करके पका के नहीं पकाया तो दो चार दाना उठाया देख लिया हो गया बुरा पगया भले कई बार होता है मिक्स चावल आ जाते हैं दो क्वालिटी चाल मुस्क करके बेच दिया आदमी ने वो तो कोई चावल पक गया कोई चावल नहीं पका होता है आजकल तो ऐसे ही मिल रहे दुकान कई बार मुश्किल हो जाता है दालों में मुश्किल हो जाती है कुछ दाल पक जाते हैं कुछ दाने नहीं पके रह जाते। फिर भी आज तक तो की परंपरा क्या है एक एक दाने को थोड़ा रगड़ के देखी जाएगी आजकल रगड़ने के देखने की जरूरत नहीं कुकर है पाँच सीटी हुई छह सीटी हुई निकाल कर पक गया मान लिया छोटी भाई कहते कि देखो फिर भी यहां जो व्यवस्था है आप क्या निर्णय लेने का पंच पिंड दृष्ट प्रथम पिंड दृष्टा एवं पंचधा धर्मा प्रथम पिंड दृष्टा एवं पंचधा धर्म उपाधित्व संख्य थे प्रथम पिंड दृष्ट धर्मों में ही पांच प्रकार से उपाधित्व शंका हो सकती है कि प्रति पिंड भावे तो और प्रथम पिंड में जो नहीं देखा गया है उन धर्मों को स्वस्तु में है या तो उपाध्यम कैसे स्पटिक का जो धर्म नहीं है, उस धर्म को लेकर उपाधि प्रस्तुत आप नहीं कर सकते शाम फिर निर्णय कैसे होगा उनका निर्णय पंच पिंड आदर्शनी न अभाव निश्चित है पांच पिंडों में आदर्शन के माध्यम से उनके अभाव का निश्चय हो जाएगा और पांच पिंडों में दर्शन माध्यम से उनके भाव का निश्चय कर दुनिया में जाने की जरूरत नहीं अधिक से अधिक पांच पंच परमेश्वर होता है ना निर्णय करने के लिए पांच निर्णय देते मान लिया गया है व्यवहार में भी जो पंचायत बोलते इसलिए पंचायत क्या होती है कम से कम पांच लोग बैठते हैं और निर्णय देते हैं इसके पंचायत ग्राम पंचायत बोलते पंचायत होता है इसमें पांच लोग बैठ करके एक निर्णय देते यहाँ पर वही व्यवहार है पांच जगह देख लिया धूमर वन के साथ ओके सर दुनिया में मान लेंगे इस चीज को पंच पिंड में आदर्शन हुआ जो चीज उसको अभाव मान लिया जाएगा और पांच जिसका दर्शन हो जाता है उसका भाव मान लेता है जन तो न अनुमान मात्र सद्भावी भवित मरती और अतीन्द्रिय वस्तुओं को उपाधि जब प्रसन्न करना चाहते हो यह बिल्कुल असंभव है अनुमान मात्र सद्भाव न भवित आप नहीं प्रसुद्ध कर सकते क्यों ऐसे अतीन्द्रिय वस्तुओं को उपाय स्वीकार करने में कोई प्रमाण नहीं है निर्वीजत्व निराधार अनुमान विशेषी तो वाद्य प्रतिवाद अभ्युगतम और अनुमान विशेष में तो जो वादी और प्रतिवादी ने टेम्परली स्वीकार कर लिया तत्काल के लिए दो वादी और प्रतिवादी है उन्हें हम इसको मानेंगे। इस बात बात को मानेंगे। तो केवल वही के लिए सार्वत्रिक नहीं समझना अनुमान विशेष मामले में वादी और प्रतिवादी अभिगत जो होगा तत्पदार्थ विशेष स्वरूप निरूपणा निरा कर्तव्य तो उसका हम निराकरण भी कर सकते हैं क्योंकि वो तो तत्काल कुछ देर के लिए मान लिया उसको हम खंडन भी द्वारा, द्वारा, स्वीकृत जो पदार्थ है उस पदार्थ जो विशेष स्वरूप है उसके निरूपण के द्वारा उन पदार्थों का निराकरण भी कर सकते हैं और उस समय के लिए मान लिया गया तो बात है उसे खंडन भी किया जा सकता है इस प्रकार से अनुमान प्रमाण के बारे में विशेष विचार व्यक्त कर दिया और स्वार्थ अनुमान के और बोलते ही नहीं है क्योंकि सब जानते हैं अपना रोज अनुमान कर रहा आदमी है ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है ये हो सकता है वो हो सकता है रोज तो सवेरे दोपहर शाम रात ये अनुमान ही जिंदगी काट लेता दिमाग खराब कर लेते कई बार हम इधर सुधर गए स्वामी जी के पता नहीं क्या क्या बात है अब अनुमान करेंगे उन्होंने देखा होगा ऐसे सोचा होगा ये कर रहा होगा वो हो कर रहा होंगे कमाल है गए अपने पानी ले रहे कुछ कर रहे क्या इधर से गए हो सकते देख लियो ये चोर का दाढ़ी में तिन खा वाली बात अनुमान कर खुद अनुमान कर लेते ले परेशान हो जाते और भी परेशानी सच्चाई के सामने ले आता पकड़ा जाता अभी फिर तो इस तरह से अनुमान स्वार्थ अनुमान के बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं इसलिए वैशे कार्य जो जो है यहाँ पर कहते हैं स्वार्थ चर्चा नहीं करेंगे सीधे परार्थानुमान की चर्चा करते हैं और, परार्थानुमान, लोग हैं। पांच और एक कहते हैं दो ही अवय चल सकता है, पांच की या तीन की है। प्राचीन अपने आचार्यों का नहीं कर सकते सीधे ही वो प्रशस्त भाष्कार है वो सब जो मानते हैं प्राचीन सभी आचार्य की मान्यता को पहले बताएगा पांच है अवयव्य कौन कौन है क्या क्या है कैसे कैसे होता है सब वर्णन कर देंगे उसके बाद कहेंगे अवय दमारे मत में दो अवय काम चलेगा पांच या तीन की जरूरत नहीं है